ब्रह्म सूत्र के अमृत जीवन सूत्रों में हम निरंतर सत्संग कर रहे हैं साथ में वेद वेदांगों से सभी स्मृति ग्रंथों से उभरती हुई एक धर्म कथा को भी हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं जिससे हमें हमारा परिचय मिल सके हरि हरिओम पूर्व के पिछले रविवार हमने वेद की ऋचा का पाठ किया था तदेतुर्वेशाचार तत्माने सूत्र की बात कर रहे हैं कि ऐसी ध्युव्य ऐसे उद्देश्य के लिए धारण करने वाले सत्य के प्रति आत्मा के प्रति ही सभी ग्रंथों में धर्म का उपदेश है और हमने विस्तार से जाना संप्रदायों की सोच सांप्रदायिकता तक ही सीमित होती है समाज सामाजिक कारणों तक ही रह जाते हैं लेकिन धर्म तो मेरे जीवन का एक वो भाव है जो सर्वव्यापी सर्वभौम है जो मुझका मेरा परिचय मुझ तक लाता है और मुझे सचराचर के प्रति सजग करता मेरी यात्रा को स्पष्ट करता है धर्म का छूत बात जात आदि से कुछ लेना देना नहीं है धर्म एक अमृत विचार है जो मुझको मेरे होने का कारण मेरे जीवन उद्देश रहा के उद्देश्य और राह बतलाते हैं धर्म के अनुरूप ही बहुत से संप्रदाय अपने वाह्य व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करते हैं वो सांप्रदायिक धर्म कह सकते हैं या सांप्रदायिक सोच कह सकते हैं। यथा संप्रदा है लेकिन धर्म में प्राणी मात्र को एक ब्रह्म के रूप में ही जाना जाता है भेद लिंग भेद जाति भेद ये सब नहीं होते और इसी को हम वेद की राह में पढ़ते आ रहे हैं पिछले रविवार को नारद जी की कथा जो श्री राम कथा में है जो वाल्मीकि आदि बहुत से ऋषियों ने अपनी कथा का सूत्रपात नारद से किया है तो नारद से आरंभ हुई कि नारद ने महाविष्णु से जाके कहा कहा हरी मुझे हरि का रूप दो वो ये दिखा रहे हैं नारद जी कि जब जब मन आसक्तियों में फंस जाता है तो हम तो पाप करते ही हैं ईश्वर से कहते हैं तू भी पापी हो जा कि नारद को यदि श्री हरि अपना रूप दे दें तो रूप हरी का होगा लेकिन होगा तो भीतर नारद ही तो ढोंग ही तो करेगा मानते वक्त हम भूल जाते हैं कि हम हरी नहीं उनकी बनाई एक मनोरम कृति है ये कृति मनोरम हो जाए श्री हरी को अर्पित हो जाए इससे आगे मांगने का हमें अधिकार ही कहा है लेकिन नारद क्या कहता है हरी मुझे हरी का रूप हो जैसे आप तांत्रिक सिद्धियों के पीछे भागते हैं। एक अनाधिकार चेष्टा में दौड़ते हैं आप मैं मेरे धर्म को जान लू उस पर जी पाऊ बहुत बड़ी बात है और महाविष्णु दयालू हैं दया निधान है ये जानते हैं कि हरि का रूप लेकर के भी नारद रहेगा तो नारद तो किसी को धोखा ही तो देगा और जितना ये धोखा देगा पाप करेगा दलदल में उतने गहरे उतरता चला जाएगा अब यह निकल पाएगा तो मैं ही इसकी दलदल को क्यों ना उल्डू मेरी भुजाए विशाल है मेरा वक्ष चौड़ा है मैं सह सकता हूं मैं अपने कंधों पर सारे दलदल को उठा सकता हूं तो ये नारद को बंदर का रूप देते हैं ये हमने कथा में पिछले पूर्व में सुना और जब महाविष्णु पधारते हैं विश्व मोहिनी मुनि के गले में माला डाल देती हैं, तो नारद का तो संसार ही लूट जाता है बड़ा क्रोधित होता है कुपित होता है पीड़ा में चला जाता है और महाविष्णु से कहता है, मेरा जरा सा सुख तुमसे नहीं देखा गया भगवान मैं तुम्हें देता हूं श्राप जैसे आज नारी के कारण मेरा ये हर्ष हुआ है लोग में तुम भी जन्म पाओ और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो और श्राद्ध देते ही दल दल उतर गया नारद निर्मल हुआ तो अचानक उसे आभास हुआ कि नारद ये तुमने क्या कर डाला आज अपने अराधे को ही तूने साबित किया है तेरा इतना बड़ा साहस हो गया फूट फूट कर रोने लगता है धरती पर लुटने लगता है कि महाविष्णु नारद आसक्ति और मोह में पढ़कर कैसा भयंकर अपराध कर बैठा जो सांसों में बसे थे जो धड़कनों में गूंजते थे जिनकी मनोहारी कल्पनाएं से मन सदा सजा रहता था और नारद कल्पनाओं में के रूप का दर्शन किया करता था वो नारद ही श्री हरी हकुशाप हाँ दे गया लगते है तो नारायण उन्हें उठाते कि नारद मैं न ना चाहता तो क्या तू मुझे अभी कर सकता था नारद मेरी इच्छा के बिना क्या एक पत्ता भी हिल सकता है हे नारद मेरी ही इच्छा से तू मुझे शापित किया है कि जिस मृत्यु लोग में जाकर तू आसक्ति के दलदल में फंसा है मैं उस दलदल को हटाने के लिए लीला अवतार धारण करने जा रहा हूं जीव मात्र के भक्त मात्र के उद्धार के लिए ही मैं श्री राम रूप में अवतरित होकर सबके मन के दलदल दल जिससे फिर कोई नारद के जैसा अपराध ना कर बैठे इसलिए तो ही नारद मैं धरती पर जा रहा हूं हमने देखा कि नारद एक विलक्षण व्यक्तित्व है लगभग सभी कथाओं में भागवत कथा का आरंभ हो भगवान वासुदेव की कहानी हो शिव पुराण की कथाएं हो नारद एक सूत्रधार के रूप में अवश्य उसमें एक अति विशिष्ट स्थान रखते हैं सभी कथाओं में तो ये नारद कौन है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और हमने पूर्व की कथाओं में जाना कि जीव मात्र ही ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है अर्थात हम सब मानस पुत्र हैं सांसारिक सृष्टि जो भी होती है वो शरीर को लेकर के है जीवात्मा को लेकर नहीं है उसे तो शरीर प्रकट होता है और उसमें भी मैथुनी सृष्टि मात्र निमित्त है बनाता पुना ब्रह्म ही है ब्रह्मा ही बनाते हैं आत्मा ही बनाते हैं कोई भी मां थाली पर भोजन से एक उंगली का टुकड़ा आज भी नहीं बना पाई है आत्मा श्री ब्रह्म ही बनाते हैं तो जीव मात्र नारद है और क्योंकि कथा जीव मात्र के हित में है इसलिए सभी कथाओं में नारद सूत्रधार के रूप में आया है आप सबका आप सबके कारणों का और आप सबके संदेहों का प्रतिनिधित्व करता हुआ नारद में स्वयं को देखो तभी सत्संग सत्संग होगा और इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में तमसा नदी के तट से हमारी कथा का आरंभ हुआ और फिर मह वाल्मीकि ने गाया उनके शिष्यों ने उसे भोजपत्रों पर लिपिबद्ध किया और वाल्मीकि रामायण बने यहां कृत मानस तुलसीदास जी ने गाई उसे भी भोजपत्रों पर ब्रह्मचारियों ने लिखा और उसका घर घर प्रचलन हुआ गुलामी के अंतरालों में हम सभी राम कथाओं को एक साथ लेकर चलते हैं वेद व्यास की कथा में चले जो गुरुकुल में जो महाभारत महापुराण में जो भागवत में आई है तो एक ओर बाज से लगभग बीस लाख वर्ष पूर्व की ऐतिहासिक घटनाक्रम है और दूसरी ओर इसी कथा को संत मनीषी जन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के रूप में ढाल करके बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं उन्हें ज्ञान दे रहे हैं उनको उनका स्वरूप पहचान बतला रहे हैं जिसने अपने को नहीं जाना वो धर्म क्या जाएगा? इसलिए शिक्षा का परम उद्देश्य है कि छात्र स्वयं को पहचाने तभी तो धर्म तक पहुंच पाएगा आज कौन सा स्कूल कौन सा पाठ्यक्रम है जो छात्र को बताता हो कि वो क्या है अच्छी नौकरी बढ़िया तनखा और मोटी घूस के लिए माँ बाप अध्यापक एजुकेशन सारे पढ़ाते हैं शिक्षा मंत्री भी उसी में रहता है इससे आगे हाँ हमें कौन सोच पाता है कोई नहीं सोच पाता है हम भूल जाते हैं कि जीवन को एक अंधता का अभिशाप ही तो शिक्षा दे रही है वो शिक्षा कैसी जिसमें छात्र स्वयं को ना चाहता सिने यज्ञो पवित जिसका हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि तीन तागों के द्वारा उसे तीन पुनीत यज्ञों की कथा सुनाते हैं प्रथम सूत्र है ये शरीर भस्मी से अन्न आदिक में लौटा कैसे तो हर पेड़ मंदिर है आत्मा यज्ञ कर रहा है ब्रह्म ही यज्ञ के द्वारा पुनः उस दुर्गंध को सुगंध में भस्मियों को नाना वनस्पतियों में लौटा दूसरे सूत्र से उसने जाना कि जीव मात्र के देह यज्ञ करने वाला ब्रह्म ही है जो यज्ञों के द्वारा उन्हीं अनादिक को रक्त मांस के कणों में लौटाता गर्भ में शिशु को रूप प्रदान कर रहा है तो जीव मात्र में उस ब्रह्म का ही भाव करना है जो यज्ञों के द्वारा सब कुछ प्रकट कर रहा है और तीसरे सूत्र में यज्ञ प्रवीत के जाना उसका शरीर भी तो एक यज्ञशाला है जहां स्वयं ब्रह्मत्मा के शबरी का राम उसके जूठे भोजन को शबरी का प्यार देता यज्ञों के द्वारा रत आदि के कणों में ज्योति में बुद्धि और विवेक में विचार में लौटाता है और उसे संतति से भी वरद करता है और तब ये तीन सूत्रों को उसे गांगीर की तरह धानुष की तरह पहनाता हो, कंठी माला की तरह नहीं किस सत्य को जीतना है एक योद्धा बनके, इस ब्रह्म ज्ञान को पाना है तुमने यही संग्राम है यही मनुष्य की युवनी है यही जीवन है इसी का नाम महाभारत है तुम्हें लड़ना है तुम्हें इस ज्ञान को कटोरे में भीड़ की तरह नहीं पाना है एक विजेता की तरह जयी होके आना है नहीं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा लेकिन आज इस शिक्षा के न होने के कारण वो लखपति है तो करोड़पति है तो राजा है तो रंग है तो सभी कटोरा पकड़े भीख मांगते केवल एक भिख मंगे की जिंदगी के अतिरिक्त इनके पास और होता क्या है हम सबके पास इसका ले आए उसका बटोर ले मान तो भीख ही रहे ईश्वर के नाम पर भी चले चंदे हो जाए मां तो ही रहे क्यों क्योंकि हमने इन सूत्रों को कभी नहीं पढ़ा है कभी जानना नहीं चाहा है सत्संग भी किया है तो बस खाली भजन गा के हम लौट गए कि हाँ हम सत्संग कराए क्या सचमुच सत्संग कराए आज की ऋचा खोलने पहले ही फिर कथा में विस्तार से चलेंगे वेद की ऋचा है आजीव गति सुना शेख हमारे ऋषि है उन्हीं के पांचवें सूक्त की हम चौथी ऋचा में है कह रहे हैं ऋषि उनके अमृत वचन सुने उनकी जो विचार है जो उनके श्रीमुख से जो अमृत के रूप में प्रकट हो रहा है हम उस का पान करें कहा यत्र यत्री रश्मि अन्य इवाह ईलोखन सुता नाम अवेद इंद्र जल आज की ऋचा है है ना ऋचा का जो उपरांत जो वाक्य है वो सभी में लगभग समान ही आ रहा है अभी तक कहा यत्र था जहां मथन ये हो लोग मंथा माने मंथन करना मंथन जैसे दधि मंथन होता है मथाने से मतते हैं इसी प्रकार मन का विचारों का भावों का सबीप का मंथन होता है आज आप सत्संग सुनते हैं और आपकी मथानियां मतते हैं बाहर जाकर केवल मेरा तेरा अपना पराया नाते रिश्ते लोभ लालच तो फिर आप सत्संग ही कहा हुए जबकि सत्संग को सातों दिन मंथन करना था हमें थना था हमको वह हम नहीं कर पाए हमारी मंथन में लोग रहा ईर्षा द्वेश रही मेरा तेरा रहा आसक्त भाव रहे तो फिर हम सत्संगी कहां रहे सत्संग और भक्ति एक जुनून होता है एक उन्माद है ये नशा है जो हर जगह जैसे निभा निभाए जाओ भक्ति रस चलता रहे ये न जाए और वो वही तो कर सकेंगे जो जिनके मन में सत्संग का मंथन चलता रहेगा क्योंकि मंथन ही तो जीवन है मंथन ही तो उपलब्धि है मंथन से ही तो हम सब, सब कुछ पाते हैं सागर का भी जब मंथन हुआ था तभी तो उसमें विष भी निकला और अमृत भी देव और असुर भयंकर युद्ध करते थे थोड़ा सा एक छोटा प्रसंग ले लेते हैं देव और असुर कर युद्ध करते थे सदा युद्ध सन्नत रहते थे तो युद्ध से हटाने के लिए महाविष्णु ने कहा कि सारे देवता क्षीर सागर मंथन करो और उससे जो अमृत मिलेगा उसको पी करके देवता अजर अमर हो जाएंगे तो असुरों का युद्ध बेमानी हो जाएगा असुर भी मांगे देवता भी मानेंगे और क्षीर सागर मंथन के लिए सभी राजी हो गए क्षीर सागर जब मैं कहूं तो किसी सागर वागर की कल्पना मत करना वो जो दूधिया आसमान दिख रहा है इसे ही वेदों में क्षीर सागर कहा गया है तथा तो इसी का प्रतिरूप तुम्हारे मस्तिष्क में जो एक छोटा सा श्वेत रंग का सागर है ग्रे मैटर है उसे भी हम क्षीर सागर देह में कहते हैं दोनों यथान तो देवताओं ने असुर ने कहा कि ठीक है पर्वतराज मथाने बने तो जब बने तो जब डालने लगे तो मथाने डूबते चली गई उबर के नहीं थी सभी देवताओं ने कहा कि नारायण ना, ये तो अथाह है अनंत है असीम है इसमें पर्वत तो कतु पता नहीं चलेगा तो महाविष्णु ने कछुए का अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को रोक दिया भगवान न रोके तो पर्वत का भी पता ना हो और हम उसके अनुपात में क्या है लेकिन हमारे दम देखो जो करता हूं मैं करता सत्संग कैसे होगा नारायण ने पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया नागराज रस्सी बने जब वो मथने लगे तो ऊपर वजन न होने से मथानी हिलने लगी मंथन भी इतना सरल नहीं होता है मुझे अपने भावों को ही से ही मथानी को थामना होता है तभी मेरे अंतर में सत्संग का मंथन होता है। आसान नहीं होता है सरल नहीं है कह लेना की यत्र मंथन सरल है लेकिन मंथन को कर पाना इतना सरल नहीं है जब ऊपर से हिलने लगी तो देवताओं ने पुनः प्रार्थना करी तो चतुर्भुज भगवान महाविष्णु उसके ऊपर भी पधार गए कछुआ बन के नारायण स्वयं उठाए हैं और चतुर्भुज रूप धारण किए महाविष्णु ऊपर विराज भी देवता मथने लगी नाना प्रकार के अलभ्य वस्तुएं मंथन से उभरी चंद्रमा भी प्रकट हुए सब कुछ मिला कल्प वृक्ष प्रकट हुआ विष आया तो भोलेनाथ पी गए क्योंकि दूसरे में सामर्थ्य नहीं थी उसको पचाने की और फिर अमृत का जब घट प्रकट हुआ तो हर कोई पीना चाहे देखो सब भागे तो भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे लीला रूप धारण किए और देव और असुरों को मद्यपान कराने लगे लेकिन असुर नाम का दैत्य बीच में देवता का रूप धारण करके बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया और जब विष्णु ने वो बताया सूर्य और चंद्रमा ने कि असुर है उन्होंने सुदर्शन चक्र फेंक के मारा उसके दो टुकड़े हो गए एक बना सार अलग हो गए एक राहु बना और दूसरा केतु कहलाया ये आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं ये कथा है, है। गुरुकुल की कहानी है लीला कथा है देखो हमारी कथा के हम सब भी तो मंथन से सब कुछ पाए थे अगर मथ ना रहे होते अपने अंतर को तो डिग्रिया नौकरी कहां पाते हैं मथ के ही तो लाए थे यत्र मंथा क्योंकि जब मथे थे एक एक क्लास में अपने आप को मथते रहे थे भी बदलते, तभी तो अज्ञान से अलग होते हुए ज्ञान को पाते हुए नौकरी पाए घर द्वार बनाए परिवार बनाए मंथन ही के द्वारा यात्रा मंथन मंथन में विष भी होता है और मृत भी कौन पिएगा विष जीवन के चाह कि विष हमारे दूसरे पी जाए और दूसरों ने उनके की शांत पी जाए तो सारा समाज विषाक्त होकर हर, हर कोई हर किसी को विष पिलाता है हाँ। कहा अतिथि देवो भर और कहा अपना संदेवोभाव हो गया एक लूटी लूटी पीटी पीटी सड़ी सी जिंदगी मानव के नाम पर मुकदर बनकर रह गई हमने कहा कि हम तो बहुत समझदार हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। हम हाँ हर कोई मथ रहा है मंथन के द्वारा ही भक्ति भी मिलती है प्रभु की भक्ति का अमृत भी पाते हैं यत्र मंथन लेकिन उसे हम पीना नहीं चाहते मंथन के द्वारा अमृत निकला है कुछ अगर भौतिकताओं में निकला है तो बोले लाओ एक मकान की मंजिल और खड़ी कर ले लें प्लसता बढ़िया करा देंगे जिंदगी की मंजिल रहती जा रही याद नहीं मुझे घर की मंजिले उठाई जाता हूं अमृत जो तो मंथन से मिला है वो देवत्व को अपने जीवन के क्षणों के देवत्व को नहीं पिलाना चाहता मरे हुए अशुरत्व को पिलाया जाता है हाय पैसा हाय पैसा और मानता हूं कि भक्ति मार गई पूजा भक्ति में भी जो थोड़ा से अमृत के कण इकट्ठे हुए कहना नारायण मेरा फलाना काम करा देना वो भी गए पीना नहीं चाहता हूं मेरी कहानी थी मेरी कथा थी बिल्कुल मैं ऋषिजन मुझको मेरा शुरू पढ़ा रहे थे क्योंकि जिसने अपने को नहीं जाना वो व्यर्थ मनुष्य योनि में आया है कोई कारण नहीं है उसका मनुष्य कहलाने का क्योंकि वो तो पशुओं से भी बुरा है एक भार ही तो है धरती का जिसने स्वयं को नहीं जाना है और आज क्या अवस्था है हमारी क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को विष भी निकलता है और अमृत भी है संस्कृत में मन को हम चंद्रमा कहते हैं और आत्मा को सूर्य लक्षार्थ नाम है लीला में श्रीमद भगवद गीता में भी और सभी ग्रंथों में तो मन अर्थात चंद्रमा पर राहु का ग्रहण पड़ा है विषयों का आसक्तियों का का और बंद और मिथ्याभिमान जो केतु है उसने मेरे आत्मज्ञान को ढका हुआ है और मुझे देखो कि मैं केवल अशुमत्व वजीरा बस यदि पूजा पाठ में आता हूं तो रावण की तरह कुछ सिद्धियां पाने कुछ और लूटने उनका नहीं होना चाहता उनसे कुछ पा लेना चाहता अगर वो मेरे होते तो मैं जहां से जो पाता वहां ले जाके रखता अगर वो मेरे नहीं हो प्रभु तुमसे लेके वहां रखूंगा जो मेरे हैं बोलू हम लोग क्या करते हैं अगर ईश्वर मेरा घर होता तो मैं यहां से जो कुछ भी बटोरता प्रभु के पास लाके रखता पर वो मेरा नहीं है यहां से तो जो मिल जाए मैं अपनों को लिए वहां ले जाऊं और कहते हो कि तुम ईश्वर में मिलना चाहते हो अरे भाई इतना बड़ा झूठ इतना बड़ा पाखंड कैसे कर पाते हो सोचो विचार करो कि तुम्हें जो बढ़िया चीज मिली थी मैं और मेरों के लिए तुम तुरंत बाजार से लेके घर लाए थे तो ईश्वर तो बाजार है तुम्हारा घर तो कहीं और है ना तभी तुम इनसे मांग के ले जाते हो इन्हीं को अपना घर नहीं बनाते हो बोलो नहीं बात समझ में आ रही है और अब आए इस विचार कह रहे हैं यत्र मंथ वि जहां यज्ञों के द्वारा ज्योतियों के मंथन से हर चीज भी भी माने विनष्ट हो रही हो अलग हो रही हो बंधनों से टूट रही हो कणों में ज्योतियों के बदल रही हो रश्मि अन्यम इतवा संधि विचेद है ना रश्मियों में ज्योतियों के कणों में तथा अन्य रसों में सम रही हो समाप्त हो रही हो इतमाने घुलना मिलना भी है और इतमाने उत्पन्न होना भी है दोनों इत के अर्थ हैं यदि आप शब्द कोश में भी जाएंगे कौस्तु तो में जाएंगे दोनों अर्थ में जाएंगे तो या दोनों अर्थों के उसमें यत्र रश्मि इतवा इस उलूखल सुन्द्र जल जलगुला ऐसे ही ज्योतियों की स्तंभा का उखल मंथन में मेरे आत्मा मुझे चला दे हमें यज्ञ करो हमें इसी प्रकार भी बदमते हमें ज्योतियों के कणाम में लौटाओ सुचुड़ जाए उसमें और सुता नाम हम उत्पन्न हो पुत्रवत उसमें अवेद अज्ञान से महान जलगुला महान जीवन में ज्योतिर्मय जीवन में जीवन के कोलाहल में जीवन के अमृत को पाए हम लेकिन मंथन करेंगे तभी तो पाएंगे य था जब दूसरे मंथनों में हम लग गए तो फिर सत्संग जाता रहा जिस चीज को हम प्रमुखता देंगे तो बाद में आएगा हमने अपने घर को प्रमुखता दी तो परमेश्वर गौण हो गया हमने कभी भी ईश्वर को अपना नहीं माना है लेकिन हमें सदा लगा कि वहां तो भगवान के भक्त हैं। तू मकान का भक्त है तू घर गृहस्थी का भक्त है तू संतान परिवार का भक्त है झूठ तो कपट देश लोभ मोह आदि सबका भक्त है यदि भक्त नहीं है तो नारायण कहीं का ही यदि हमने अपने को मथा होता विचारों के मंथन में से गुजरे होते तो क्या हम इतने अंधे होते इतनी सी बात ना पढ़ पाए होते इतनी उम्र हो गई देखो सहज बुद्धि सहज ही सूक्ष्मता से समाधान तक पहुंच जाती है सहज बुद्धि सहजता से समाधान पा लेती है और असहज असहज मन समाधान के स्थान पर बीमारियों को परेशानियों को ही बढ़ाया करता है एक आज का ज्वलंत उदाहरण दे देख हाँ, केवल बता रहे हैं आप। आपने हवा में उड़ती हुई पतंग तो देखी होगी पतंगे आकाश में उड़ती हैं सब लोग पतंग देखते हैं लेकिन पतंग का उड़ना क्या यहां कोई क्रिया है एक्शन है वो उंगली एक्शन है जो पतंग ओडा रही है तो तोड़ती पतंग तो सारे शहर ने देखी उंगलियों पर ध्यान किसका गया इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें उदाहरण को आज देश में सांप्रदायिक तनाव है जाति के फंडे हैं सांप्रदायिक फंडे हैं सब लड़ रहे हैं कोई सेकुलर बना है दूसरे को सांप्रदायिक कह रहा है दूसरा दूसरे को सूटो सैकुलर कह रहा है मैं पूछना चाहता हूं कि पतंगों के इस सांप्रदायिक और जातवाद के एक्शन को खत्म करने के लिए इस रिएक्शन को खत्म करने के लिए हमें उंगली के ठुमके बंद करने होंगे तभी तो ये पतंग है और वो उंगली भारत के संविधान में बैठी है इसे प्रधानमंत्री भी जानता है इसे राष्ट्रपति भी जानता है और इसे संविधान लिखने वाले भी जानते हैं कि जब भारत का संविधान जात पात सांप्रदायिकता को ही आधार मानकर भेदभाव के कानून और व्यवस्थाएं बना रहा हो तो उंगली तो यहां से सांप्रदायिक पतंगों को उड़ा रही है इस उंगली को हटाए देना क्या सांप्रदायिकता हटाई जा सकती है क्या जात पात मिटाए जा सकते हैं और इस उंगली को हमने पवित्रतम ग्रंथ में रखा हुआ है सारे विश्व के संविधान में नागरिक को केवल नागरिक माना गया है कोई भेदभाव की बात नहीं की है लेकिन भारत के संविधान में सांप्रदायिकता जातिवादी क्षेत्रीयता की और लिंग भेद की उंगली आई हुई है अब हर घर में मियां बीबी भी नेता के इशारे पर ही तो जुड़ेंगे और अलग होंगे क्योंकि उंगली हर पतंग उड़ाएगी और इस उंगली की तरफ कोई देखिए ना इसी के लिए सारी पार्लियामेंट लगी रहती है आपको मूर्ख बनाते हैं कभी ये संप्रदाय की बात तो कभी सेकुलरिज्म की बात ये सारे फिल्मी नाटक है जब तक भेद भाव की उंगली ठुमका लगाती संविधान से नहीं निकाली जाएगी क्या इन पतंगों को धराशाई किया जा सकेगा सहज व्यक्ति सहज ही समाधान जान लेता है वो जान लेता है कि मेरी समस्या का मूल कहां है लेकिन असहज विषयों में फंसा मन आसक्तियों में दब गई सोच और दम में पाखंड में आ गई विचारधारा कभी सहज नहीं होती कभी समाधान नहीं पाती पचपन बरस से हो गए और सौ करोड़ लोगों ने उंगलियों नहीं देखी है खाली पतंगों के नाटक नेताओं के साथ देख रहे हैं कभी इधर वोट डाल देते हैं, कभी उधर डाल देते हैं। भूल गए कि जिसे संविधान तोड़े उन्हें परमेश्वर भी फिर क्या जोड़े और किसी ने उस उंगली की तरफ देखना नहीं चाहे, प्रधानमंत्री भी नहीं देखते विपक्ष के नेता भी नहीं देखते हैं उन्हें सेकुलर वोट चाहिए ना तो चाहते हैं लोग अंधे बने रहें उंगली की तरफ किसी का ध्यान न जाए तो कहा सहज बुद्धि और सहज बुद्धि किसे मिलती है यत्र मंथान जो अपने अंतर को मतते हैं और आज हम अपने अंतर को सत्संग की मथानियों से मतना नहीं चाहते इधर से सुना उधर से निकाल दिया तो कैसे कल्याण होगा हां इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि हर व्यक्ति मनुष्य नहीं पशु भी कीट भी जिस स्थान को अपना मानता है जो अच्छी चीज पाता है लेके वहीं पहुंचता है तो तुमने ईश्वर को कब अपना घर माना था माना था कभी मन तमाम बीत गए झूठे तसलियां दिलासे देते रहे हम अपने आप को क्या हम तो भक्त हैं भक्ति करते हैं और क्योंकि अंतर मंथन की प्रक्रिया को चलाना है गुरुकुल में तो श्री की कथा भगवान वेदव्यास को और सभी ऋषियों को इन कथाओं को लीलाओं के रूप में छात्रों तक लाना है और इन्हों से हमारी कथा का श्री गणेश होता है वाल्मीकि कथा का वो हमने देखा गुरुकुल की कथा में हम छात्र को बदलाते हैं यज्ञोपवीत के साथ ही कि तुम्हारा जीवन एक नाट्यशाला है जो हम निरंतर प्रवचन में करते आए क्योंकि जिनकी सांसों में गुरुकुल बसा होगा वो अपने अपने से हटके फिर बात भी क्या करता होगा हम तो वही चर्चा करते आए हैं जिन्होंने संसार बसाए होंगे उनके पास ढेर सारी संसार की बातें होंगे तो गुरुकुल ने यज्ञोपयी से ही उसको बताया कि जीवन जगत एक नाट्यशाला है एक मंच है जहां परमेश्वर भी लीला के लिए ही आते हैं और लीला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं अपने नाटक को अपने लीला को पढ़ना है और अपनी पात्रता को सुगण सुंदर मनमहर बनाना है मेरी पात्रता में कोई खोट ना आए डायरेक्टर मेरे अभिनय पर सदा प्रसन्न रहे मैं जो नियत कर्तव्य देकर हूं उसमें भी प्रभु का समावेश रहे कोई ईर्षा द्वेश दम्ब आसक्ति ना कोई भेद ना नए क्योंकि जगत तो नाट्यशाला है नाटक है यहां हम भी आते हैं तो आत्मा ब्रह्म ही स्वयं परमेश्वर ही हमें भस्मी से वस्त्र बुनकर पहनाता है माता पिता रूपी बर्तनों में फिर कपड़े को बुनता है अन्न से और अन्न से रूप देता है अपना भी मंच के अधिष्ठाता ब्रह्म ही मुझे सांस और ढलकन देते हैं जिससे मैं इस जगत में नाटक कर सकूं और नाटक के समाप्त होते ही मुझे सारे कपड़े शरीर के हड्डियां मांस मस्तिष्क बुद्धि विचार सब कम्यूटी को लौटाने होते हैं सारा शरीर भस्मी की मुठ्ठी पर राख में बदल जाता है और मैं ताउंड नहीं जान पाता कि मैं सिर्फ नाटक कर रहा था क्योंकि तो जगत स्वयं में एक नाटक है इस जगत नाट्यशाला में गोम लहरी हरि ओ नारायण तो इस जगत रूपी नाट्यशाला में आवाज सबको ठीक आ रही है ना वो व्यवधान का नहीं है सुमन थी कार इस जगत रूपी नाट्यशाला में ईश्वर का भी नाटक एक लीला ही तो है आए उस लीला का भी अब हम गुरु गोकुल में बैठ के धारण करें कि संपूर्ण नाटक कथा का मैं ही सूत्रधार नारद को ही कथा का सूत्रधार क्यों बनाया महाविष्णु क्योंकि जिस महाशक्ति के दलदल में नारद मृत्यु रूप में आके फंसा नारद माने होने नारद हम सब जीव हम सब भी तो इसी दलदल में फंसे इस दलदल से उद्धार करने के लिए ही नारद मैं नर रूप में लीला करने जा रहा हूं ठो मेरे ही संपूर्ण जीवन को प्रभु नाना पात्रों के रूप में प्रकट करते हैं दशरथ और कौशल्या माता अदिति और महामुनि कश्यप के हैं महाभारत महाकाव्य में भी हमने पढ़ा कि महामुनि कश्यप हैं जिनकी दो पत्नियां हैं दिपी और दिति दि से देते हुए और अदिति से देवता की उत्पत्ति की चर्चा है तो ये देवताओं के माता पिता है ये सचराचर के माता पिता है इन्हीं से आदित्य भी प्रकट हुए सूर्य भी। सूर्यादित तो द्विति और अदिति के जो स्वामी हैं महामुनि कश्यप और माता अदिति ही यहां दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित है तो जो देवताओं के भी माता पिता हैं वे भी यहाँ लीला के लिए आए लीला किसके उद्देश्य के लिए है हम सब जीवों को जीवन का अमृत पढ़ा दे अवध के नरेश हैं, अयोध्या के राजा हैं अवध कहते हैं जिसका वध न किया जा सके अवध है जो जिसको मारा नहीं जा सकता तो ऐसे अमर राज्य के स्वामी हैं। इनके कोई संतान नहीं होती धीरे धीरे महाराज दशरथ चौथेपन को प्राप्त हैं इन्हीं के पूर्वजों ने दशरथ के पूर्वजों ने ही धरती पर जीवन उतारा है ये हम पूर्व के प्रसंगों में ले आए कथा में निरंतर चल रहा है कि आकाश जीवन धरती पर उतरा कैसे यही की संतति में है और कोई संतान नहीं है महाराज दशरथ की युवावस्था की एक कथा को भी ले लेते हैं यहीं पर क्योंकि उस प्रसंग को लिए बिना आगे चलने में कथा का आनंद नहीं आएगा महाराज दशरथ जब युवावस्था में हैं, तो वे बहुत अच्छे योद्धा हैं। अस्त्र शस्त्र का उनको अद्भुत ज्ञान है युवराज है वे अभी राजा नहीं है वे शब्द विधि बाण चलाने में उनका कोई सानी नहीं है आवाज के ऊपर बाण मारते हैं और बाण सीधा लक्ष्य पाता है यह उनकी विशेषता है महाराज दशरथ की और इसी में कथा आती है श्रवण कुमार की यह आरंभ की कथा है महाराज दशरथ के विवाह के पूर्व की कहानी है जब भी युवराज है उसको भी ले लेते हैं दशरथ जी बहुत युवराज हैं अयोध्या के और अस्त्र शस्त्र विद्या में सभी प्रकार के ज्ञान भी ज्ञान में पारंगत है देवताओं के सेनापति भी हैं देव सेना का भी वो संचालन करते हैं देवता भी जब जरूरत होती है तो उन्हें असुरों के विपरीत युद्ध के लिए बुलाते हैं उनका बड़ा नाम और यश है और उन्नीस के राज्य की सीमा पर एक ऋषि दंपत्ति तपस्या कर रहे हैं घनभोर तक बैठे हैं वो निस्संतान है नारद जी वहां पहुंचते हैं तो वे नारद जी को प्रणाम करते हैं उनके पादे अग करते हैं आरती करते हैं और तब ऋषि दंपति पूछते हैं नारद तू कहां जा रहे नारद जी आप कहां जा रहे हैं ये महात्म कथा है कि नारद जी अब कहाँ जा रहे हैं तो कहा मैं विष्णु लोक में श्रीहरि के दर्शन को जा रहा हूं कह हमारी भी एक समस्या है आप उनसे चर्चा करेंगे बोले हाँ बोलिए हम निरंतर तप कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि हमें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जो हमारे आंगन में खेले हम भी उसको बड़ा उतर हुआ देखें हम उस असीम सुख को प्राप्त हो ये हमारी एक आत्मभावना है दोनों पति पत्नी की अब महाविष्णु से कृप प्रार्थना करें कि हमें भी संतति से वरद करें और हम तो श्रेष्ठ आयु को होने को है और हमें अभी तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है तो नारद जी ने कहा मैं ऐसा ही करूंगा और नारद जी जल्दी है वहां से जब वे महाविष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने चर्चा की तो सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु ने कहा कि महाराज उनसे कहो कि ये कहीं मोक्ष की प्राप्ति के क्षण है कोई भी आसक्ति मत रखो इस आसक्ति का परित्याग कर दे क्योंकि वे अनंतायु को प्राप्त होने जा रही हैं। वे उस दिव्यवस्था को पाने के अधिकारी हैं जिसे मोक्ष कहा गया है ये संतान की नहीं अब अपने परम लक्ष्य के लिए अपने को सन्नत करें बड़े भाग्यवान हैं, कि उनके लिए मोक्ष का द्वार खुल गया है मैं यहां जाओ और समझाऊं। हां यहां ये यह मंत्र भी ले लें ब्रह्म सूत्र का मंत्र जो कहा है मंत्र मंत्र वर्णिका में जगी हम ब्रह्म सूत्र में भी पढ़ते आ रहे हैं इसी कथा के क्रम में थोड़ा सा इन कथा में अब हम बह जाएंगे तो कहा मंत्र मंत्र मंत्र वर्णिका में एव जगी मंत्र को अर्थात अथा तो वन जिज्ञासा आत्मजिज्ञासा तथा आनंदमय अभ्यासात आत्मा के आनंद में ही जीवन जगत को एक नाट्यशाला मानकर नाटक के यथा निमित धर्म को यथा निभाते हुए आत्मा में ही रहते हुए रहने के लिए ही सारे वेदों के मंत्रों की कल्पना है मंत्रों के जितने क्रम हैं जो भी मंत्र है वेदों के संपूर्ण वेदों के उन्होंने इसी एक को मोक्ष का मार्ग कहा है मात्र वर्णिक मंत्रों सारे मंत्र अब आप कहो कि स्वामी जी मंत्रों से ये सिद्धि हो जाएगी कि फूक मारेंगे तो हाँ दैत्य प्रकट हो जाएगा कहेगा बोल मेरे आका ऐसा नहीं है मंत्र का वर्णिक सभी मंत्रों का एक ही उद्देश्य है आत्मा में मस्त रहते हुए आत्मस्थ भाव से जीते हुए आत्मा को ही सर्वोपरि मानते हुए जीवन जगत को एक भाव से पूरी धर्म पूर्वक निर्वाह करते हुए मोक्ष की ओर आना अब वही हमारी कथा है तो कथा में चलते नारद जी लौटे अब यही मंत्र है तो नारद जी सुनाएंगे ऋषि दंपति उन्होंने आकर ऋषि दंपति से कहा जो आज का हमारा ब्रह्मसूत्र का मंत्र है कि ऋषि भर यह आपके मोक्ष की क्षण है जगत तो एक निमित नाट्यशाला है जो पाठ मिलेगा वही तो करना होगा अब राम बनने वाला कहें मुझे राम बना दो तो दो दो राम तो हो जाएंगे, रावण कौन से पाएंगे तो जगत एक नाट्यशाला है और इस नाट्यशाला में आपको जीवन को एक मंत्र देकर के मोक्ष की ओर लाना है आपको इधर ही आना है तो आप किसी भी प्रकार की आसक्ति या तृप्ति का परित्याग करें और मोक्ष के लिए सन्नत हो आप बड़े भाग्यवान हैं आपका तो नित्य उद्धार होने वाला है वो भड़क गए ना तो मन हर अच्छी बात पे भी भड़क जाता है और उसे लगता है कि वो सही है विष्णु गलत है कहने लगे नारद हम तो पुत्र लेके रहेंगे वो वेशिया को भी संतति से वरद करते हैं हत्यारे को भी संतान देते हैं और हम तो उनके भक्त हैं इतना कप कर रहे हैं और वो हमारे साथी ऐसा करेंगे पुष अपने रूप से इस उम्र में कितनी बार तुमने ऐसे ही तो हट किए होंगे और फिर भी तुम्हें लगा नहीं होगा कि तुमने विष्णु से अपराध किए हैं तुम्हें लगा तुम नि भक्त हो और उन्होंने तप करना शुरू कर दिया अखंड तप महाविष्णु स्वयं प्रकट हुए कि ऋषिवर ये आप क्या कर रहे हैं नेत्र ज्ञान को प्राप्त है ब्रह्म ज्ञान है आपके पास मुझ की नित्य दृष्टि को पाने जा रहे हैं आप और ये कैसा अंधता का आचरण कर रहे हैं आप कहा नहीं हमें शब्दों से मत बैला हमें तो बेटा चाहिए भगवान विष्णु ने कहा आप धैर्य को प्राप्त हो बोले नहीं हम तो वो लेके रहेंगे दोनों पसर गए ये जिद बाजी मेरी मुझे ही तो मिटा गई थी और लगता था कि मैं जीत आया हूं वही हाल यहां है मान जाए बोले नहीं मैं बेटा दू बोले बेटा तो मैं दे दूंगा लेकिन जैसे ही वो तेरह वर्ष का होगा आप अंदर जाओगे बोले हमें ये भी मंजूर है तथास्त और महाविष्णु चले गए महाविष्णु अंदर ध्यान हो गए प्रेम चले गए बालक हुआ उनको श्रवण पुनर् नाम रखा उन्होंने और जैसे जैसे बालक तेरह वर्ष को प्राप्त हुआ माता पिता अंधे हो गए अब प्रश्न उठता है कि महाविष्णु ने श्राप क्यों दे दिया था कि तुम अंधे हो जाओगे ना, ना महाविष्णु ने बताया था कि तुम अंधे का काम कर रहे हो अभी अंधता से बच सकते हो आगे नहीं बच पाओगे। और हर माता पिता संतान के साथ अंधे ही तो होते हैं अपने, अपने अपने घर जाके देख लो मेरा करे तो ठीक है दूसरे का हो तो हम दस घर गाये आएंगे बोलो सच नहीं अपनों के लिए झूठ कपट पाप सब तो जीते हो तुम सारे तप उन अंधे ऋषि दंपति की तरह तुम भी तो बर्बाद करते हो और पूछो अंधता देखो उनकी कि वो एक पुत्र को उत्पन्न कर रहे थे तप के द्वारा जो उन्हें मोक्ष देता लोग लोक लोकांतरों का भ्रमण कराता जो उनको अनंत रूप देता वो बेटा जो उन्होंने स्वयं अर्जित किया था तप रूपी पुत्र उसकी हत्या कर दी मार दिया उसे और विष्णु से कहा तू अपना एक बेटा दे दे जिसका एक तुम्हें बनाना ना आया तो क्या ये अंधे का काम नहीं है कि अपना बेटा मारे और दूसरे का लाके पाले और हम सब क्या अंधे नहीं है उम्र तमाम यही तो करते रहे अंधे हो गए श्रवण कुमार उनकी बड़ी सेवा करता है भक्ति पूर्वक सब कुछ करता है लेकिन उन्हें अब आंखें तो नहीं दे सकता अंधे तो अंधे ही रहेंगे आप इसीलिए तो सत्संग का असर नहीं होता है अंधता इस कदर चढ़ी है आंख मिलेगी तो मैं लेना नहीं चाहता यह त्रम था सत्संग को ही निरंतर मतना नहीं चाहता अपने अंतर हृदय में सोच और वही अंधे माता पिता को लेकर के वे जा रहे हैं तीर्थाटन कराने तो वे अवध प्रदेश से गुजर रहे हैं अंधे ऋषि दंपति ने कहा पुत्र से कि भी प्यासे हैं तो वो उनको वहीं रख करके बिठा करके और वो कलश को लेकर पानी लेने जाता है और दशरथ युवराज हैं वे वहाँ घूम रहे होते हैं और क्योंकि कुछ हिंसक जीव हैं जो वन्य जीवों को सता रहे हैं अथवा कोई निषाद है जो मार रहे हैं सब जीवों की हत्या कर रहे हैं तो उसी की रक्षा के लिए युवराज वन में घूम रहे होते हैं इन्होंने पानी को भरने के लिए जो अपने पात्र को जल में डाला तो वायु की प्रताड़ना से हवा से बब बब बब बब की आवाज आई तो दशरथ ने सोचा कि वही पशु है जो पानी पी रहा है और उन्होंने शब्द के को भी बांध करके उन्होंने बाण मारा बाण ऋषि कुमार की छाती में लगा रथ की धारा बह चली वो धरती पर लौट कर तड़पने लगा जब युवराज दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कह रही तो ऋषि कुमार को मार दिया है ये तो बड़ा अनाज कर डाला वो तो बहुत दुखी हुए तो श्रवण कुमार ने कहा कि मेरी माता अंधे माता पिता है वो पैसे हैं जल ले जाओ उनको पिलाओ तो जब युवराज दशरथ उन्हें पिलाने गए तो उन्होंने मना कर दिया जानना चाहा कि वे कौन है तुमने बताया कि वे अयोध्या के युवराज हैं दशरथ है उन्हीं के बाण से श्रवण कुमार मारा गया है तो वे भी तड़पते हुए विलाप करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए और दशरथ को श्राप दिया कि जिस पुत्र विराह में हम जा रहे हैं यही वेरा फिर तो भोगेगा और वे मर गए ऋषि पंपति ने अंधता का काम किया और श्रवण जैसा पुत्र मिला और उसकी भी अकाल मृत्यु हो गई वो दोनों तो अकाल मृत्यु हो गए बेटे की भी हत्या हुई अकाल मृत्यु हो गई उसकी क्यों लिए कि माता पिता का अर्जित धन जैसे पुत्र को मिलता है उसी प्रकार वो पाप और अंधता जो तुम तो हर रोज बटोरते हो तुम नहीं जानते हो तुम्हारी औलादों को वो बाण के रूप में मिलती है मत पाप करो किसी से घाव बेटे को आएगा मत सताओ किसी को और इस कथा का मर्म है यह महात्म कथा है लीला के भगवान के प्रकट होने का उद्देश्य कथा है कि श्रवण अंधता काम को आंख है क्या नहीं कान तो अंधा है देख सकता ही तो श्रवण अंधता जीवन का सबसे बड़ा विनाश है श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया बाढ़ पाप का मूल बन जाता है क्योंकि दशरथ ने भी किसके सहारे बाढ़ चलाया था कान के सारे, आंख के सारे नहीं और तुम उम्र तबा हर बाण कान के सहारे चला आए मत भूलो इस बात को कि श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द वेदी बाण दशरथ का दशरथ को भी अभिशब्द करता है दशरथ को जिसने दसों इंद्रियों का निग्रह किया हुआ है उस तपस्वी को भी कह रहे हैं हम यहां पर अगर तुमने कान को आंख माना तो तुम भी अभिशब्द हो जाओगे और आप सारी उम्र कान के सहारे देखते हो रोज दिन का व्यवहार है बरसों से आप किसी के साथ जी रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा लगता है आपकी बढ़िया निभ रही है और तभी किसी ने कान में फूक मार दी अरे नहीं ये तो ऐसे है आपके मन में संदेह घर गया और दुश्मनी शुरू हो गई भेद आ गया कान अंधा आंख अंधी हो गई सोच मर गई कान ही सब कुछ बन गया आपने पाप नहीं किए कान के सहारे तो आपने पुण्य कब किए थे आज हर घर में हर नाता रिश्ता इस कान की पीड़ा को ही चाहे वो सास बहु की बात है पड़ोसी पड़ोसी की बात है मित्र मित्र की चर्चा है बाप बेटे की बात है हर जगह ये कान प्रधान क्यों हो गया है इसीलिए तो राम की कथा है कि अंधों की तरह कोई कहे तो चल मत दो क्योंकि तुम्हें कहीं नहीं जाना धर्म तुम्हारे भीतर है तुम्हें अपने आप को पढ़ना है स्वयं को जानना है और राम भजे न जाएंगे राम को तो जी के दिखाना है राम की सौगम राम के जैसा ही हमें चरित्र लाना है वही व्यवहार लाना है वही शील लाना है वही मर्यादा लानी है नहीं तो राम भजे कहां